रूही ये सब बातें सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी उसने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा ओह ये मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है मतलब आप लोगों के अकॉर्डिंग में खुद परमानेंटरी पुलिस टीम में शामिल होने का सपना देखना छोड़ दूं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर केशव ने वाक में अपनी पत्नी का खून किया हो तो फिर भी वो कानूनी रूप से निर्दोष साबित हो जाएगा इसी बात का तो दुख है और इसी तो हम कह रहे हैं कि केशव बहुत चलाक आदमी है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा उसने पहले से ही ये सब प्लान कर रखा था उसे शुरू से ही पता था कि केस को कैसे खत्म करना है हम लोगों ने उसे मामूली आदमी समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी उसने हम सबको चूतिया बनाया बहुत बड़ा वाला चूतिया बनाया उसने एक मिनट अगर हमें कोई नया एविडेंस मिल जाए तो हर्षित अचानक से सवाल किया अगर हम ये प्रूफ कर दें कि केशव ने ही अपनी पत्नी किरण पंडित को ये कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर किया है तो तुम वो बैंक के लॉकर को कैसे एक्सप्लेन करोगे अनुष्का ने सवाल किया अगर किरण ने खुद ही कन्फेशन रिकॉर्ड करके उसे बैंक के लॉकर में ले जाकर रखा था तो क्या उसे कुछ गलत होने का शक नहीं हुआ हो सकता है देखो हर्षित ने अपना हाथ हिलाते हुए आगे बोलना शुरू किया है क्योंकि केशव पंडित एक लेखक है हो सकता है कि उसने कुछ इस तरह का स्क्रिप्ट लिख उसे पढ़ने के लिए दिया हो और फिर उसे रिकॉर्ड करने के लिए कहा हो और उसे जो जो चीज़ बोलने के लिए दी गई हो उसके पीछे केशव ने किरण को प्रॉपर रीजन भी दिया रहा होगा जिससे किरण को उसके ऊपर तनिक भी शक नहीं हुआ होगा उसने फिर अपना सिर हिलाते हुए आगे की बात बेहद एक्साइटमेंट के साथ बोलते हुए कहा और रही बात बैंक के लॉकर की तो ये भी उसके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रहा होगा देखो जो रिकॉर्डिंग पेन था वो बैग के भीतर छुपा के रखा गया था तो मुझे नहीं लगता कि किरण ने उस रिकॉर्डिंग पेन को देखा भी होगा फिर उसने एक सेकेंड रुक के हल्की सांस ली और फिर बोल पड़ा फिर केशव ने उस गिफ्ट वाले बैग के ज़रिए अपना प्लान बनाया हो सकता है कि केशव ने किरण से कहा हो कि वो अपने किसी दोस्त को गिफ्ट में ये बैग देना चाहता है लेकिन जब ये लोग अजमेर पहुंचे तो केशव ने किरण से कहा होगा कि मेरा फ्रेंड अभी शहर से बाहर है इसलिए ऐसा करते हैं कि इस गिफ्ट को बैंक के लॉकर में रख देते हैं लेकिन जब वो लोग बैंक पहुँचे होंगे तब केशव ने अपनी आई ना होने का बहाना करते हुए किरण को अकेले बैंक के भीतर भेज लॉकर उसके नाम पर अलॉट करने के लिए कह दिया होगा हर्षित अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा और देखो बैंक के कैमरा फुटेज में किरण इतनी नॉर्मल और कूल इसलिए दिख रही थी क्योंकि उसे कुछ खबर ही नहीं थी कि उसके पीछे क्या साजिश चल रही थी वो तो ये समझ रही थी कि केशव अपनी आईडी भूल गया है इस वजह से उसे अपने नाम लॉकर अलॉट करवाना पड़ रहा है हर्ष फिर अपना सिर खोजाते हुए कहा मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ और जो तुम सोच रहे हो वो काफी हद तक सही भी हो सकता है लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ है तो फिर इसका मतलब यह है कि केशव पंडित बहुत शातिर आदमी है उसने अपनी पत्नी का खून करने के लिए इतना बड़ा प्लान बनाया था और साले ने सब कुछ बेहद परफेक्टली प्लान किया था अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि केशव ने ही ये खून किया है रूही ने फिर अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा पक्का केशव ही खूनी है वो इतना कमीना है कि उसने अपनी पत्नी का ही मर्डर कर डाला उसी पत्नी का खून जिसके साथ वो पिछले दस साल से रह रहा था मैं तो कह रही हूँ कि हमें कुछ भी करके इसकी सच्चाई सबके सामने लानी चाहिए लेकिन ये किरण का कन्फेशन जो है इसने पूरा गेम खराब कर रखा है हम सब कुछ जानते हुए भी उसका कुछ नहीं कर सकते अनुष्का ने अपना सिर हिलाते हुए लाचारी भरे लफ्जों में कहा विक्रांत इस वक्त नैना ने अचानक से विक्रांत को अपनी तरफ खींचते हुए कहा तुम्हें वो याद है नितेश अग्रवाल मुंबई वाला हम लोगों ने जैसा उसके साथ किया था वैसा ही कुछ केशव के साथ भी कर सकते हैं क्या ये विक्रांत ने अजीब सी शक्ल बनाते हुए नैना की तरफ देखा वो शायद उसके इस सलाह से संतुष्ट नहीं था नैना जो बात विक्रांत से अभी कहीं उसे वहां पर मौजूद बाकी के लोगों ने भी सुन लिया था नैना की बात सुनकर हर्षित थोड़ा चकित हो उठा क्योंकि ठीक यही बात विक्रांत ने तब कहा था जब ये लोग वर्कला बीच वाले केस की ओर काम कर रहे थे जहाँ तक कि जिस लहजे में नैना ने अभी बोला था ठीक इसी लहजे में विक्रांत ने भी उस टाइम बोला था नहीं उससे कुछ नहीं होगा विक्रांत ने तुरंत ही नैना के कंधे की ओर हाथ रखते हुए जवाब दिया और फिर अपना सिर हिलाते हुए बोल पड़ा नैना यह केस उससे बहुत अलग है यहाँ अगर केशव वाकई में खूननी है तो फिर हम चाहे जितना कोशिश कर लें हमारा कोई भी ट्रिक काम नहीं करने वाला केशव पंडित मामूली आदमी नहीं है वो बहुत शातिर आदमी है उसको अपने चाल में फंसाना हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं हम कुछ भी कर लें वो साला अंत तक यही बकता रहेगा कि मुझे कुछ नहीं पता है बहुत ज़्यादा शातिर है और साले के पास दिमाग भी खूब है इसके बजाय विक्रांत ने फिर बात पलटते हुए कहा और दूसरी बात अगर उसे चाल में फंसाना ही है तो फिर ये अभी सही टाइम नहीं है अगर अभी हम किरण के कन्फेशन को एक साइड में रख दें तो भी अभी हमें ये नहीं पता है कि केशव पंडित ने अपनी वाइफ का खून क्यों किया है अभी तक हमें उसके खून करने के मकसद का पता नहीं है फिर विक्रांत ने नैना की तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा और तब की बात और थी नैना अब तुमको लगता है कि मैं इस तरह की हरकत कर सकता हूँ अब तो मैं ईमानदार हो गया हूँ नैना ने, ने विक्रांत के सिर पर हल्के हाथ मारते हुए कहा तुम पागल हो हम्म सर इतफ़ाकान रोही ने भी विक्रांत और अनुष्का की बात सुन ली थी ऐसे में वो जल्दी से विक्रांत के पास पहुंचकर बोल पड़ी सर मेरे पास ना एक आइडिया है क्या है बोलो विक्रांत ने अपना सिर सहलाते हुए कहा हम चारों के ग्रुप में एक बात बहुत फेमस है नदी की गहराई जानने के लिए उसमें पत्थर मारना पड़ता है रोही ने बेहद उत्सुकता से कहा मुझे लगता है कि हम लोगों को भी केशव की सिचुएशन जानने के लिए उसके ऊपर पत्थर मारना होगा फिर उसके बाद आगे का प्लान उसी के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा विक्रांत फिर अपनी बहटेडी करते हुए फिर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा रूई की बातों ने उसके दिमाग में एक नया आइडिया ला दिया रूई की बातों को सुनकर नैना को भी फिर से इस पूरे केस में पूरा नया एंगल नजर आने लगा था तो फिर पत्थर कौन है रूही ने फिर चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लाते हुए कहा थोड़ा ग्यारह किल्स के बारे में सोचो आपको नहीं लगता कि हमारे पास यहाँ पर एक परफेक्ट कैंडिडेट है जेल के जिस सेल में केशव को रखा गया था वो जयपुर पुलिस स्टेशन के फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ था इस जेल में सिर्फ दो सेल बने हुए थे क्योंकि अभी तक केशव का जुर्म साबित नहीं हुआ था और ना ही केशव को सजा सुनाई गई थी ऐसे में उसे अभी भी पुलिस स्टेशन के भीतर बने हुए सेल में ही रखा गया था इस वक्त केशव अपने सेल में अकेला बैठा हुआ था पिछले दो महीने से वो इसी सेल में अकेला पड़ा हुआ था उसे एक बार भी यहाँ से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला था एक दो बार इंटेरोगेशन के लिए उसे सेल से बाहर निकाल इंटरोगेशन रूम तक ले जाया गया था लेकिन वो इंटेरोगेशन रूम भी इसी जेल के पास में ही था ऐसे में उसे खुली हवा में एक पल के लिए भी सांस लेने का अवसर नहीं मिला था ऐसे केशव के चेहरे पर परेशानी और घबराहट की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती थी उसके बाल और दाढ़ी भी काफ़ी बड़े हो गए थे जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदे थे दो महीने से एक बंद कमरे में पड़े रहने का असर उसके शरीर पर साफ तौर पर देखा जा सकता था इस वक्त शाम के सात बज रहे थे विक्रांत अपनी टीम के साथ पुलिस स्टेशन के कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था वहां पर लगे स्क्रीन में केशव के कमरे का लाइव वीडियो देखा जा सकता था यहाँ पर सात बजे खाने का समय होता है ऐसे में एक पुलिस वाले ने जेल के दरवाजे के नीचे से खाने का प्लेट केशव की तरफ सरका दिया इसके साथ ही उसके पानी के गिलास को दूसरे सिपाही द्वारा भर दिया गया खाने को देखने के बाद भी केशव के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाई दे रहा था उसने चुपचाप खाने की थाली को उठाया और महज दस मिनट के भीतर खाना खत्म करके थाली को सेल के एक कोने में रख दिया फिर वो गिलास का पानी उठाकर पीने लगा अभी केशव ने पानी पीना शुरू ही किया था कि उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी लेकिन उसने उस आवाज़ को बिल्कुल अनसुना करते हुए अपने बिस्तर को लगाना शुरू कर दिया अभी वो अपने बिस्तर पर लेटने ही वाला था कि अचानक से उसे अपने सेल के दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनाई देने लगी केशव चौंक बैठ गया और फिर वो दरवाजे की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगा उसने देखा कि पुलिस वालों के साथ कोई कैदी वहाँ पर खड़ा था उसके दोनों हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी और पैरों में भी बेड़ियाँ बंधी हुई थी जिसको देखकर कहा जा सकता था कि यह कैदी बहुत ही खूंखार है उसे देखकर ही केशव समझ गया कि उसके सेल में कोई नया कैदी आ चुका है